भाइयों और बहनों मेरे पास हमेशा सिख भाई तो आते रहते और अखबारों में मैं तो पढ़ता नहीं हूँ सब का सब थोड़ा ही पढ़ सकता हूँ वो भी मुझको सुनाते रहते हैं तो वो कहते हैं कि मैं तो सिखों का दुश्मन साबन बन उसकी तो बहुत परवाह नहीं करते हैं वो लेकिन परवा तो ये है और ठीक भी है कि मैं कुछ कहता हूं तो आज हिंदुस्तान के बाहर तो कम से कम होता है चलता है क्यों के उन लोगों ने मान लिया है कि अहिंसा के मार्ग पर शांति के मार्ग पर हिंदुस्तान को आज़ादी मिली है ऐसा जगत में कहीं बना नहीं है और यहाँ तो नहीं बना है ऐसा मैंने तो कह दिया है मुझको बड़ा अच्छा लगे कि अगर अहिंसा के मार्ग पर शांति के मार्ग पर हिंदुस्तान को आज़ादी मिलती अगर ये मिलती तो जैसे हम एक वृक्ष को अपने फल से पहचान देते हैं दूसरा हमारे पास तरीका नहीं है हम परमेश्वर नहीं है तो जो परमेश्वर नहीं है वो तो एक वस्तु है उसका उसका उसका उसकी परीक्षा फल से ही निकाल सकता है तो फल तो हमारे पास ये आया कि हिंदू मुसलमान सिख मुसलमान वो आपस आपस में दुश्मन बन गए हैं तो मैंने कहा मैंने पहले तो मान रखा था कि अच्छा हो सकता है तो अहिंसा से हमारा काम चलता है लेकिन ईश्वर ने मुझको अंडा बनाया इसलिए मैंने मान लिया वो सच्चा नहीं माना वो क्यों लूडे आदमी है पंगू है जो नामर्द है डरपोक है उनसे अहिंसा चल नहीं सकती है लूडे के, मान के माने ये ना समझे पैरों से लूड़े हैं पंगू के माने ये न समझें कि वो पैरों से है या तो गुंगे हैं कि बिल्कुल मुख से बोल नहीं सकते जिब्वा निकल नहीं सकती है वो गुंगे हैं वो तो बराबर ईश्वर ईश्वर की मदद ले सकते हैं मिलती है उनको और अहिंसा बराबर कर सकती है वो तो मैंने कहा है कि जिसको संज्ञा हो गई है ऐसा एक बच्चा भी है वो सारी दुनिया के सामने खड़ा ले सकता है जैसे प्रहलाद हमारे पास तो वो कहा है वो तो एक दृष्टांत रूप है प्रहलाद हो गया कि नहीं वो हम जानते भी नहीं है लेकिन मेरे लिए तो वो ऐतिहासिक हो, हो से भी अधिक है क्योंकि वो चीज को मैं मानने वाला हूँ तो वो तो बालक था ना बालक था लेकिन उसने वो अपना दैत्य गुरु उठा राक्षस गुरु था उसके पास से उसने कहा कि नहीं तो राम का नाम मत ले तो उसने कहा कि मैं तो मेरी पार्टी में दूसरी चीज आप देखने वाले नहीं। कि आप कुछ भी मुझको सिखाएं लेकिन मेरे नाम से तो मेरी मेरी कलम से राम का ही नाम दूसरा मैं देखता नहीं हूं तो मैं क्या करूं तो वो ऐसा था लेकिन वो शेर था और उसका तो पिता और सब सारे राक्षस उसको मारने के लिए तैयार हो गई लेकिन वो तो अपने काम पर खड़ा ही रहा ये प्रहलाद आख्यान है हम समझते हैं और मैं तो मानता हूँ मेरे सामने तो वो, प्रलाद, वो बरस का लड़का आज भी खड़ा है इस तरह से समझो क्योंकि ऐसा में श्रद्धा रखने वाला आदमी हूँ तो वो तो, वो तो बड़ों की श्रद्धा अहिंसा हो गई अहिंसा तो हुई बालक की तो इसलिए वो पंगु नहीं शरीर के लेकिन जिसका आत्मा से जो पंगु है लूला है गा है अंधा है वो सब आ, वो सब अहिंसा उनसे चल ही नहीं सकती है जब तक उनको दिल में प्रकाश नहीं हो गया है तब तक वो अहिंसा समझ नहीं सकता है। वो हमने नहीं समझे हमने नाम लिया अहिंसा का वो बात सच्ची है तो नाम से भी कितना काम हम निकाल लेते हैं उसका दृष्टांत कोई कहीं तो है तो मैंने तो कहा कि वो अंग्रेजों ने जिसको पैसिव रेजिडेंट कहा वो उठा कि उसको ऐसा तो कहो पैसिव के मने मंद मंद विरोध हमारा था तो मंद विरोध तो मान हो गया ना का हम मारेंगे नहीं मारेंगे नहीं इसका मतलब ये नहीं कि हम मारना चाहते नहीं दिल तो चाहता है कि मारें। लेकिन हमारे पास वो ताकत नहीं है इसलिए तो कम ताकत हम रहे नामद रहे अंधे रहे कुे रहे इसलिए उनको मारा नहीं उसका नतीजा भी यह उन्होंने देख लिया की वो लोग तो हमको मारते ही नहीं है और मारे कोई किसी को तो मारा वो दूसरी बात है लेकिन जो करोड़ों लोगों ने हिस्सा लिया उन्होंने ये नहीं काम किया नहीं किया उसका नतीजा तो ये आया तो सही था आज़ादी तो मिली लेकिन वो लूढ़ी आज़ादी मिली क्योंकि हमारी सच्ची अहिंसा नहीं थी तो वो सिख भाई आज मुझ पर गुस्सा करते हैं तो मैं तो हंसता हूँ हंसता हूँ क्योंकि मेरे नज़दीक को ऐसा थोड़ा है कि मैंने तो कह दिया कि सिख और हिंदू के बीच में भी मैं फर्क नहीं पाता वो वो ग्रंथ साहेब है ग्रंथ मैंने तो पढ़ा है मुझको तो सिख भाई तो कहते हैं कि तो तू जानता ही कहाँ तू तो थोड़ा सीखे इसलिए तू तो, तो बिल्कुल अज्ञान है अज्ञान नहीं होगा तूने जो गुरु गोविंद साहेब के लिखा है वो लिख ही नहीं सकता था अगर तुझको बतावे तो सही कि गुरु गोविंद साहेब के लिए मैंने क्या लिखा है और वह बरसों की बात सुनाते हैं वर्षों के बाद वो जो गलती है वो गलती को मैं भूल नहीं सकते हैं और पीछे कहते हैं तो ऐसे हैं लेकिन वो तो दोस्त थे वो तो दुश्मन तो मैं कभी उनको मानता ही नहीं हूँ मेरे पास दुश्मन को है ही नहीं तो मैं समझता हूँ को कहते हैं ये सब लंबी चुड़ी बात मैं सुनाता हूँ उसका सबूत तो लिखना ही है कि वो जो कहते हैं वो बेफिकर रहे कोई दुनिया ऐसा मानने वाली नहीं है कि मैंने कोई भी भी निंदा की है सिखों की क्योंकि दुनिया तो ऐसा मानकर बैठी है कि मेरे से किसी की निंदा हो नहीं सकती है मैं तो सबका मित्र हूं, अंग्रेज़ों का भी हूं, किसी का दुश्मन नहीं हूँ इसलिए वो तो खैर ही है किसी का भी नाम लूँ उसके लिए हिंदुस्तान के बाहर तो कुछ होने वाला नहीं है और आखिर में है जो सिख भाई ऐसा मानकर बैठ गए हैं और पीछे लंबी चोली बातें लिखते हैं उनको समझना चाहिए कि मैं अगर कहता हूँ कि सिख तो शराब पीते हैं तो शराब पीते हैं या तो सिख जातियाँ करते हैं तो सब लिए थोड़ा है हिन्दू भी करते हैं लेकिन हिंदू में वो ताकत नहीं है सिख में तो बड़ी ताकत पड़ी है बड़ी ताकत पड़ी है उनके लिए तो सब कहेगा मैं तो जरूर कहूँगा कि आपके पास इतनी बड़ी भारी ताकत है तो वो ताकत को आप इसी गैर तरह से उसको इस्तेमाल न करें ताकत रखो ताकत हो तलवार भी हों मुझको तलवार की शिकायत नहीं है लेकिन तलवार ऐसी जगह पर पड़े कि जहाँ पढ़ने चाहिए ऐसी पढ़ेगी कि जिस पर नहीं पढ़नी चाहिए तो बुरी बात है और सब तो सीख ऐसा नहीं करते हैं लेकिन जो करते हैं उसकी मैं बात करता हूँ जो उसकी शिकायत करते हैं वो सिखों के दुश्मन बनते हैं दुश्मन क्यों बनते हैं कि फिर वो सब देखा हाँ, गांधी तो बकवाद करता है लेकिन सच्ची बात तो यह कि दुख जो हमारे सिख भाई है ना वो तो कुछ कहते ही नहीं है तो खेर है हमारे लिए मैं कहता हूँ वो खेर नहीं है वो सच्चे दुश्मन बनते हैं और मैं सच्चा दोष बनता कि जो सिख जो हिंदू जो मुस्लिम ऐसी ऐसा गैरवर्तन करता है बदचलन चलता है वो ईश्वर के सामने गुनाह करता है हिंदुस्तान के सामने गुनाह करता है वो अपना मजहब को ढाटा है अपना मजहब को चढ़ाता नहीं है इसमें मेरी शिकायत करने जैसा नहीं है मेरे पास इतनी चीज़ तो मैं कैसा भी मुश्किन आदमी हूँ लेकिन इतनी चीज़ तो मेरे पास से सीखनी चाहिए इसलिए मैंने सोचा कि वो होता है तो मैं मेरा दिल की बात वो तो कह तो दूँ ज्यादा तो मुझको कहना नहीं चाहिए पंद्रह मिनट में मुझको खत्म करना है लेकिन दो तीन बात है वो शायद मैं सब न कह सकूँ आज तो बच्चे कल दूसरी करूँगा पंद्रह मिनट से ज्यादा में जाना नहीं चाहूंगा अभी आज तो चौबीस तारीख है दिसंबर कल पच्चीस तारीख है पच्चीस तारीख है वो वो क्रिसमस है तो वो तो जैसा हमारे लिए दिवाली होती है इसी तरह से सिखों के अपने ख्रिस्टियों के लिए वो क्रिस्टमस है क्रिस्टमस वो सब कुछ कर लेते हैं हकीकत तो ऐसी है कि न दिवाली हमारे नाच रंग की बात हो सकती है हमारे अपना दिल को पहचानने की बात हो सकती है दिवाली इसी तरह से क्रिस्टमस वो नाच रंग की नहीं होनी चाहिए बस वो पी के चपचूर बन के बेच जाना उस क्रिस्टमस को मैं वाला नहीं हूँ लेकिन मैं समझता हूं कि वो तो क्रिस्ट क्राइस्ट जीसस क्राइस्ट के नाम से तो वो बनी चीज तो उनका सब ये ये सब जितनी बधाई करते हैं उसके लिए हैं तो मैं तो एक तो कृषि भाई जितने पड़े हैं उनको मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं मुबारकबादी देना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि उसके लिए जो जिसको वो अपना अपना ईश्वी मानते हैं वो पीछे ख़त्म हो जाएगा इस महीने के आखिर में तो मैं चाहता हूँ कि उनके लिए ये ये ये ये ये नया वर्ष होगा वो उसको फले वो बढ़ें मैं ये नहीं चाहता हूँ और मैं तो नहीं चाहूँगा कि को कोई भी हिंदू मुसलमान या सिख ऐसा समझे कि ख्रिस्ती यहाँ हैं वो तो थोड़े बड़े हैं उसको वो बर्बाद हो जाए अथवा तो वो बर्बादी से भी बुरा कि वो ख्रिस्ती तो बने अभी उनको हिंदू बनना है या तो सिख बनना है या तो या तो या तो मुस्लिम बनना है तो मेरी मेरी डिक्शनरी में वो चीज़ नहीं है मैं उस चीज़ को चाहता नहीं हूँ मैं तो ये चाहता हूँ कि जो ख्रिस्ती है वो अच्छा ख्रिस््रिस् अच्छा क्रिश्चियन बने जो मुस्लिम है इस्लाम को मानने वाला है वो अच्छा मुसलमान बने क्रिश सिख है वो अच्छा सिख बने जैसा ग्रंथ साहिब ने कहा ऐसा करें वो परहिष्कार रहें हिंदू है तो आज जैसा एक दीवाने से बन गए हैं वो छोड़ें और हिंदू धर्म में जो जो मर्यादा सिखाई है जो संयम धर्म सिखाया है जो जिस जिसमें इतने बड़े ग्रंथ हो गए हैं इतनी तपश्चर्या हो गई है उसको देखें और उसको देख अपना जीवन को व्यतीत करें वो मेरी इच्छा क्यों है कि अगर ऐसा नहीं है तो पीछे वो माना कि हिंदू को है तो पाजी रहता है इस्लाम में जाता हो तो कई अच्छा बनने वाला है वो मानता मानता नहीं ऐसा बनता नहीं है जगत में इसलिए वो वो अच्छा हिंदू बने तो ख्रिस्ती जो प्रार्थना करते हैं वो भी स्त्री से प्रार्थना करे तो उसको ये समझना चाहिए कि उन्होंने ख्रिस्ती धर्म को चलाया अगर मैं अच्छा हिंदू बनता हूँ और दूसरों को भी अच्छा हिंदू होने की प्रेरणा करता हूँ ख्रिस्ती को अच्छा ख्रिस्ती बनने की प्रेरणा करता हूँ तो मैं समझता हूँ कि मैं मेरा धर्म है उसका प्रचार कर रहा हूँ ये मैं मानता हूँ इसलिए मैं तो सब ख्रिस्तियों को जो यहाँ हिंदुस्तान में पढ़े हैं वो बाहर पढ़े हैं उनके लिए मैं तो ये कहूँगा कि वो सब आबाद हों लेकिन सच्ची तरह से वो संयमी हो जीस ने जो त्याग धर्म उनको सिखाया है इस धर्म का वो पालन करें और इसी तरह से वो आबाद रहें और दुनिया की आबादी में वो बड़े बड़ी उभद्री करें उसमें हिस्सा लें दे। मैंने देखा कल तो अखबारों में देखा मुझको तो अच्छा लगा कि अब तो स्टेज के तरफ से मान के हुकूमत की तरफ से तो पैसे नहीं मिलने वाले हैं अमेरिका से इन दिन से आते थे जितने पैसे अभी नहीं आने वाले हैं इतने इसलिए जो जितनी गिरजायाँ हैं उसमें से फी सदी पच्चो तेर तो बंद होने वाली है क्योंकि वो नहीं चल पैसा नहीं है अरे पैसे से धर्म चलता नहीं है मैं तो ये कहूँगा और यहाँ जो ख्रिस्ती पड़े हैं जितने पड़े हैं वो तो बेचारे गरीब हैं थोड़े तो हैं मालदार बाकी गरीब ख्रिस्ती पड़े हैं गरीब ख्रिस्ती को मैं तो ये कहूँगा कि वो आप अच्छे ख्रिस्ती बनने की कोशिश करें और अभी जो हुकूमत की तरफ से मदद मिलती है वो चली जाती है उससे आप नाचें उससे आप ऐसा समझे कि अच्छा हमारे पास ही एक बला दूर हो गई ऐसा ऐसा एक इस्लाम में जो खलीफाओं का जीवन तो मैंने पढ़ लिया तो उसमें ये था उसमें यह था कि जब मेरा ख्याल है कि वो, वो हजरत उमर के लिए है कि वो कहा गया कि उसके वहाँ कोई उसमें था अच्छा उलिया जैसा अमलदार था तो उसके पास कुछ इनाम उकराम आ गया कुछ पैसे भी आ गए तो उसकी बीवी ने उसको कहा अरे आज हमारे घर में एक बला आ गई तो बीबी तो उसके पुष्टि हैं हमारे घर में बला आ गई वो क्या हो सकता है उसने कहा मेरे पास तो इतना पोशाक आ गया है इतना पैसा आ गया है अब मैं नहीं जानता हूँ कि मैं अपने संयम पर अपने धर्म पर कायम रह सकूंगा कि अभी तुम बोर्ड शोक में पड़ जाऊंगा वो धर्म की रीत है तो मैं तो कहूँगा और मैं तो बर्कबादी देना चाहता हूँ उन ख्रिस्तियों को जिसके दिल में कुछ ऐसा ऐसा रह जाता है गमी हो गई है अच्छा अभी तो गिरजा अरे गिरजा तो यहाँ पड़ी है गिरजा के लिए कोई थोड़ा मकान की जरूरत ही है अगर मकान चाहिए तो हमारा शरीर है वो गिरजा है उसमें भगवान को की प्रतिष्ठा करे वो बैठा है उसको हम पहचान दें तो हमारे पास तो बड़ी गए, वो बड़ी गिरजा हो गई रूसी गिरजा तो ये आकाश ऊपर है वो छत है, और वो धरती पड़ी है वो हमारी माता पड़ी है उसमें हम बैठते हैं और वहाँ बैठ क्या क्रिस् क्राइस्ट का नाम नहीं ले सकते क्या मैं राम नाम नहीं ले सकता हूँ क्या मैं खुदा का नाम नहीं ले सकता हूँ क्या मैं गुरु ग्रंथ नहीं पढ़ सकता हूँ ज़रूर पढ़ सकता हूँ उसके लिए न उसको कोई मकान की जरूरत है उसमें न मुझको सोना चाहिए न मुझको चांदी चाहिए न मुझको कुछ चाहिए तो मैं से इतना ही कहूँगा तो आप परेशान न बने परेशान बनने की कोई जरूरत नहीं है ना आपको हुकूमत के या तो कोई भी बादशाह की जरूरत रहती है आपका धर्म के का पालन आप ही कर सकते हैं आपका धर्म का त्याग भी आप ही कर सकते हैं बाकी दुनिया में कोई ताकत नहीं पड़ी है कि जो आपका धर्म को छीन सकते हैं इतना मैं तो उनके लिए कहूँगा दूसरी बात तो छूट जाने वाली है क्योंकि मेरी पंद्रह मिनट हो गई